नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ मेरा गाँव मेरांचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का एवं ग्रामवासियों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर कमल तायोरी और डॉक्टर शीला तायोरी और डॉक्टर अलका ईरानी ये तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निवा कमल तायोरी जी ने काफ़ी मेहनत करके गांव के अंदर कैसे विकास हो सकता है गांव के लोगों का कैसे विकास हो सकता है जैसे कि सरकारी योजना के बारे में हम लोग सुनते हैं हर पाँच साल में कुछ नई योजना आती है हमारे पास आती है लेकिन उसको हम लोग जब तक वो व्यक्ति रहता है तब तक हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ स्कीम चल रही है लेकिन जैसे ही कोई बदल जाता है तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं और जिनको जितना मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं डॉक्टर कमल तायूरी जी काफ़ी समय से सरकारी योजना के साथ जुड़े रहे आई ए बनकर काम किया और उसके बाद उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी तरह से ग्राउंड रूट पे काम नहीं हो रहा या उस जगह पे नहीं पहुंच रहा जितना पहुंचना चाहिए था तो उनका ये अंदर से उनके दिल को ये बात जची नहीं और वो काफ़ी समय तक फिर भारत भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद उन्होंने काफ़ी पुस्तकें लिखी और वो एक पुस्तक मेरे पास है जिसका नाम उन्होंने लिखा है आपदा प्रबंधन एवं पंचायती राज्य सशक्तिकरण ये किताब उन्होंने लिखा है और ऐसे काफ़ी किताबें उन्होंने लिखे हैं तो उनका अनुभव और उनकी जो दिल की बातें हैं आज के शो में हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से कमल तायूरी जी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा जैसे कि आपने सपना देखा है कि विलेज हब यानी एक जगह पे जहां पर सब कुछ लोगों को बहुत ही क्लियर एक आईने की तरह दिखाई दे हर चीज को वो बहुत ही सुंदर ढंग से करे ग्राउंड लूट पे जो भी व्यक्ति अनपढ़ा है या पढ़ा लिखा है दोनों को वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि मुझे ये करने से ये मिलेगा तो इस तरह का जो धर्पन वो सामने रखना चाहता है लोगों के बीच में गाँव वालों के बीच में विलेज को डेवलप करने चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार शेयर कीजिए साथियों पहले तो यह समझ ले कि आज हम एक कठिन स्थिति में हैं कठिन स्थिति इसलिए कि सरकारी असरकारी और असरकारी लोगों की अपेक्षाएं लोगों की मांग आर्थिक दबाव भ्रष्टाचार का बोलबाला तो यह सब चुनौतियों में एक कठिन समय से हम गुजर रहे हैं सरकार की नई सरकार के दिल्ली में आने के बाद बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं भी बढ़ गई है कि जैसे सारी समस्याएं हमारी भारत सरकार और मोदी जी दूर कर देंगे बहरहाल ये तो हुआ एक अब देख दूसरा ये है कि हमारे सामने विकल्प क्या क्या है परिवर्तन की सबको चाह है सब समझ भी रहे हैं सब ये भी जानते हैं कि सरकारी योजनाएं कैसे आती है कैसे उतरती है कैसे पूरी हो जाती है अब ऐसी स्थिति में मैं जो अभी 10-15 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे जी जी वो ये है कि हमारे सामने क्या क्या उपाय है और उसमें कैसे गांव या वार्ड क्योंकि गांव में भी पंचायत जी है सरपंच जी है आठ नौ मेंबर है लेकिन सबसे बड़े जिनकी पकड़ है वो है ग्राम विकास अधिकारी वो पटवारी तो ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी चूंकि ये परमानेंट है चूंकि इनको बहुत तनख्वाह मिलती है क्योंकि ये सरकारी है क्योंकि इनकी पकड़ ऊपर कलेक्टर और सीओ तक है तो ये सरपंच जी को या वार्ड को ज्यादा मानेंगे ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए और फिर वो सरकारी आदमी तो आप वैसा भी जानते हैं तो जैसा भी हो अपने ही भाई बहन है वो भी तो प्रश्न ये है कि पहला तो वार्ड को अगर हमको एक आदर्श मॉडल बनना है तो जो हमारे वार्ड के संसाधन हैं चाहे वो पेड़ हो पानी हो बिजली हो आपके खाली पड़े हुए तालाब हो खाली पड़े हुए लोग हो पेंशनर हो ऊपर से पानी बचाने का जिसको अपन बोलते वाटर हार्वेस्टिंग लोकल तालाब लोकल कुएं तो ये सब संसाधन गांव को वार्ड को एक नई दिशा देने में काम आ सकते अब प्रश्न ये है कि इसके लिए चाहिए ऐसी लीडरशिप जो पटवारी जी को भी ग्राम विकास अधिकारी को भी वीडियो साहब को भी नगर पालिका के एस साहब को भी अध्यक्ष जी को भी यानी अभी मैं क्या कह रहा हूँ ये आप भी समझ रहे हैं दबाव भी है भ्रष्टाचार भी है जातिवाद भी है पार्टी की अपने दबाव है तो ऐसी स्थिति में कंप्यूटर के आने के बाद जागरूकता के आने के बाद एक नई लीडरशिप की जरूरत हो जाती है और इसमें आईटी के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से एक नया प्लानिंग तो ये हम एक श्रृंखला के रूप में आपके साथ चलेंगे सवाल जवाब भी लेंगे लेकिन आज तो हम एक पहला राउंड कर रहे हैं कि इससे आपके कान में आपके जहन में आपकी जानकारी में एक मोटा सा आ जाए कि वार्ड और गांव अगर आदर्श बनने हैं गोकुल बनने हैं स्वावलम्बी बनने हैं तो उनको अपने जो संसाधन तालाब भी है कुएं भी है पानी बचाना भी है पड़ी लिखे लोग भी है नीम के पेड़ भी है तो क्या गाय भी है गोबर भी है लोगों का ज्ञान भी है फिर सहजन जैसे पेड़ भी है सहजन जैसे पेड़ जिसकी कीमत ही लोगों ने जानी नहीं तो वो हम धीरे धीरे लेंगे आज केवल ये कहना है कि आप इस पर थोड़े अपने प्रश्न भी सोचते चले गाँव और वार्ड कैसे आदर्श बने उसके लिए पैसा कहाँ से आए उसके लिए टेक्नोलॉजी कहाँ से आए उसमें जो माल बनाया जाए ग्रामोद्योगों के माध्यम से वो कहाँ बेचे कैसे बेचे जो हमारे स्वयं सहायता समूह है या सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं जी जी या भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं पेंशन की है स्किल की है परंपरागत ज्ञान को कैसे ग्रामोद्योग में ढाले और ये जो वैश्विकरण है उस वैश्वीकरण के युग में जो स्थानीयकरण है लोकलाइजेशन जिसको बोलते हैं क्योंकि लोकल रोजगार लोकल संसाधन लोकल मार्केट लोकल समस्याएं ये सारी लोकल स्तर पर ही अपने को निपटनी पड़ेगी और इसके लिए अपने को मानसिकता ज्ञान समस्या का निवारण ये सारा लेना पड़ेगा डॉक्टर कमल तायरी जी एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे आपने बोला कि एस जो ग्रुप होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं वैसे काफी लोग उसके ऊपर काम करते हैं पूरी तरह से जैसे डेवलप होना चाहिए वैसा क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में आपका क्या चिंतन है मैं इस पर अभी अलका बहन और शिला जी को अनुरोध करूंगा जी जी मैं इतना जरूर बोलू कि स्वर्गीय राजीव जी ने बोला था कि भाई सौ रुपया दिल्ली से जाता है तो पंद्रह पैसा गांव तक या लाभार्थी तक पहुंचता है तब से कोई हालात बहुत सुधरे होंगे <laughs> ऐसा अपनी जानकारी में नहीं अगर कहीं सुधर गए हो तो वहाँ का कलेक्टर या वहाँ के कमिश्नर या वहाँ के सीओ साहब या जिला परिषद बोले कि हमारे यहाँ सौ रुपया आता है तो वो नब्बे गांव में पहुंचता है तो अपन उनको एक लाख रुपए का इनाम देंगे मैं फिर से बोल दू <laughs> अगर वो है कि नब्बे परसेंट नहीं पचहत्तर परसेंट भी पहुँच रहा है लाभार्थी तक सीधा सीधा सीधा सीधा तो अपन एक लाख रुपए का इनाम उस जिला परिषद को या उस कलेक्टर साहब को या उस बी साहब को देने की अपनी क्षमता क्षमता क्षमता भी शम्ता है और भी है और भी है भी है है और चुनौती तो तो तो बनाएंगे नहीं <laughs> तो समस्या है, मैं बार जी, बार जी, ये बोलता हूँ कि हम समस्या को नकारे नहीं सही बात प्रॉब्लम है कई चीजें हैं हमारी इतनी अत्यधिक निर्भरता हो गई है सरकार सरकार सरकार बैंक बैंक बैंक बैंक कि हमको खुद सोचना पड़ेगा की हम कैसे उनसे सीखे जो हमारे आसपास में बगैर सरकारी आज हम एक ढांचा बना ढांचा बना, बना के जो है हम लोग एक सुचारू रूप से लोगों को इस रेडियो के माध्यम से वो ज्ञान देंगे जिससे वो खुद अपने पैरों पर पे खड़े होकर अपना काम खुद करे ऐसा बहुत बढ़िया यही अपना थीम है थीम रहेगा डॉक्टर अलका ईरानी जी से पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से गांव में जो डेवलपमेंट की बात डॉक्टर डॉक्टर कमल तयुरी जी बता रहे थे और वो एक बहुत ही अच्छा सपना लेकर एक थीम लेकर हमारे बीच में आए हुए हैं विलेज हब करके और उसमें किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं किसानों को कैसे हम लोग जुड़ सकते हैं या वहाँ के गाँव के लोग कैसे जुड़ सकते हैं एक शुरुआत शुरुआती जो सिस्टम है वो कैसे करें देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें युग के प्रमाण बदलना चाहिए यह ज्ञान युग है तो दो चीज़ है लोगों तक ज्ञान पहुँचाना लोगों को पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और कैसे करना है दूसरी चीज़ है कि जो भाषा में हम उनको उनके पास वो ज्ञान लेके जाते हैं वो उन्हें समझ सम, उन, वो उन्हें समझ आनी चाहिए अभी जो भाषा में हम गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं ज्यादातर तो वो अंग्रेजी में होते हैं और अंग्रेजी में नहीं भी होते हैं तो भी इतने उच्च भाषा में होते हैं तो साधारण आदमी की भाषा वो होती नहीं, नहीं। तो वो भाषा में नई जनरेशन की भाषा में जो युवकों को आसानी से समझ सके ऐसी सीधी बोली में उनको अगर कोई समझाएंगे तो वो सहज हो जाएगा और उसके लिए हमें एन की असरकारी लोगों की लिंक बनानी चाहिए ठीक है और कंप्यूटर का यूज़ कंप्यूटर पर जैसे ही अंग्रेजी है मेरा रिसर्च तो उसके ही ऊपर है कि जैसे अंग्रेजी भाषा है इतनी सरलता से सभी भारतीय भाषा आ सकती है तो उसका भी यूज़ करो तो सस्ते में कम्युनिकेशन हो जाएगी बहुत अच्छी हु, बात आपने है आपने बताया कि पहला आपका जो कहना है अलका ईरानी जी का कि हम लोग जो भाषा सरकारी जगह पे यूज़ की जाती है जो स्कीम्स बनाए जाते हैं उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी यानी बहुत ही इंग्लिश वगैरह होता है जो आम व्यक्ति को गांव के लोगों को वो पढ़ने भी नहीं आता है और जो व्यक्ति वहाँ अफसर है वो पढ़ के सुनाता है तो कुछ और इसको समझ में आता है वो कुछ और समझता है लिखा कुछ और होता है तो ये तीन लोगों के जो भाषा है अलग अलग हो जाती है तीन लोग समझ अलग अलग पाते हैं इसलिए सही चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो सबसे सब पहला है कि उन चीज़ों को समझे कि क्या स्कीम है क्या लिखा है क्या हमको करना है और क्या वहाँ से हमको मिल रहा है तो ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी ये आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद आपका चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम लोग आएँगे आप सभी से बात करेंगे मेरा गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में अभी बात कर रहे हैं डॉक्टर कमल तायूरी जी से और डॉक्टर अलका ईरानी और डॉक्टर शीला तायोरी जी हमारे साथ हैं जो थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो नमस्कार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 हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने में झुकाया फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें फौलादी है सीने अपने फौलादी है बाहें हम चाहे करते चट्टानों मेरा करते चट्टानों साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर गोट उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ साथ ही हाथ आत बढ़ाना साथ ही मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना कल बैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ पढ़ना साथी रे साथी हाथ पढ़ना साथी साथी हाथ पढ़ना साथी रे से एक, तो एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया एक से एक मिले तो जलना बन जाता है सहरा एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्बत एक से एक इंसा बस में कर ले किस्मत मिले तो इंसान बस में कर ले आ, साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना देख अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार सभी गाँव वालों का एवं किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और विशेष एक थीम पर बात कर रहे हैं कि गांव का विकास किस तरह से हो आम जनता को सरकार की बातें समझ में आ जाए और उनका क्या करते हुए है सरकार का क्या कर्तव्य है दोनों जन अपने अपने कर्तव्य को समझ कर विकास की ओर कैसे बढ़ सकते हैं ये हमारा थीम है और इसी के ऊपर चर्चा चल रही है डॉक्टर कमल तायुरी जी और अलका जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि शुरुआती तौर पे जैसे कि ये कम्युनिकेशन की बात होती है उसके ऊपर बात के ऊपर सही ढंग से काम करना है लोकलाइजेशन जैसे डॉक्टर कमल जी ने बहुत ही अच्छी शब्द अच्छे शब्द यूज़ किए हैं लोकलाइजेशन जैसे हम लो लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं वैश्वीकरण जिसको कहते हैं तो वैसे लोकल आम आदमी की भाषा हो आम आदमी समझ पाए वो भी चीज़ें होनी चाहिए तब जाके आम आदमी को इसका स्कीम का फ़ायदा होगा तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर कमल जी आप बताइए कि कैसे शुरू करें हम लोग इस चीज़ों को में समझो 20-25 किसान एक साथ आ जाते हैं और वो समझना चाहते हैं और कुछ गांव के विकास में और अपना विकास में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो है सोच और समझ जी तो अध्यात्म से लेकर राजयोग से लेकर पहले सोचे और समझे इसमें शिक्षा आ जाती है तो मैं शिक्षा पर तो अभी शिलाजी से अनुरोध करूंगा जी जी जी लेकिन पहला मेरा जो शब्द है वो है मधुबन <laughs> अब इसको तोड़े जी अगर जी तो एक तो हो गया मधु जी जी शहद शहद हनी हनी मिठास आनंद प्रकृति जंगल मक्खी ये हो गया मधु और दूसरा है बन बन अरण्यक संस्कृति जो थी जी जी आप प्रकृति के विकास को विनाश को जंगल में समझ सकते हैं जिसको अपन बोलेंगे बन अब दुर्भाग्य ये कि अब बन बन नहीं रहेगे जितने भी बड़े बड़े जंगल और वो पहाड़ और पर्वत और नदियां थे वो बेचारे सभी त्राही त्राही कर रहे अपने जीने के लिए तो पहले ये समझ ले कि हमारे जो ये विकास का ढांचा चला इसमें जो जो असंगठित था असंगठित चाहे पानी हो चाहे पेड़ हो चाहे गांव हो चाहे वक्तियों हो वो मारे जाएंगे अगर वो संगठित होकर अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे लेकिन अब पेड़ कैसे लट लेगा तो पेड़ कटाला आपने तो उसका वो गर्मी है और उस पर आप शुद्ध महसूस कर रहे कितना गर्मी बढ़ गया तो ये मधुबन वापिस आए यानी मधुबी और, और बन बन भी।, भी वापस आए, तो पहला हमारा ये ढांचा हो अब इसको समझ ले ये कैसे गए तो कृष्णा और कंस की लड़ाई चल रही है कृष्ण है मधुबन वाला स्वरोजगार वाला स्वावलंबन वाला स्वाभिमान वाला स्वतंत्रता वाला गांव वाला हम अपना पानी पियेंगे अपना शुद्ध दही खाएंगे क्यों और कंस मामा है उधर में बैठा हुआ बोले गांव का ये ले आओ गांव का वो ले आओ मैं पहलवानों को खिलाऊंगा जिससे मेरे पहलवान तुमको मारेंगे।, मारेंगे तो ये लड़ाई में देखना ये कि आप किसके साथ जाते हैं कृष्ण के साथ या कंस के साथ हमारे दिल में तो दोनों भी है कृष्ण भी है और कंस भी है लेकिन काम में हम नाम तो लेते हैं कृष्ण का और काम कर रहे है कंस का तो ये विरोधावास पहले समझ ले सही राजयोग के माध्यम से मधुबन को समझ ले और फिर यह भी सोच ले कि ये मधुबन है था और गया क्यों क्योंकि हमने नाम कृष्ण का लिया और काम कंस का किया बहुत <laughs> ही बड़ी बात आपने तो कही पहले यह समझ सोच समझ उसके बाद आता है अब क्या करे कैसे करे ये करे लेकिन मूलभूति अगर आधार कमजोर है तो उसमें आता है शिक्षा का रोल शिक्षा के सोच लो समझ लो क्षमता बढ़ा उसके बाद आएंगे कि हम कैसे करें क्या करें रोडे कैसे निपटाए टेक्नोलॉजी कैसे क्योंकि सरकारी आदमी कभी नहीं चाहेगा कि गांव वाले असंगठित लोग प्रश्न करें वैसे भी आप भी अपने बच्चों को प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते होंगे तो आप कृपा करके प्रश्न करने के लिए प्रेरित करो प्रश्न करो प्रश्न करो प्रश्न करो प्रश्न करो ये सवेरे शाम का गाना होना चाहिए राजयोग के, राज के साथ <laughs> क्योंकि राजयोग है इसलिए अपने को तो तो इस यह तो समझना चाहिए की अपना रोल कहा से कैसे गया बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर कमल तयरी जी ने बताया है और मुझे लगता है की हम लोग सबसे पहला जो कार्य करना है जो भी गांव के लोग हैं या किसान हैं या गाँव वाले हैं ग्रामवासी हैं सभी को जो है सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है शिक्षा बहुत ज़रूरी कि हमें क्या समझना है क्या शिक्षा लेना है अगर शिक्षा लेते हैं तो हम आगे का कदम जो है बढ़ा सकते हैं तो मैं शिक्षा के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर शीला तायरी जी को कहूँगा और क्या शिक्षा लेना चाहिए वो अपने शब्दों में बताइए देखिए शिक्षा ये बहुत बड़ा विषय है शिक्षा पर बोलने के पहले मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि हमारी ये सारी समस्या की जड़ अगर कहीं है तो वो है हमारी मानसिकता में नहीं, नहीं। शिक्षा का मतलब ही है मानसिकता में बदलाव करना चेंज इन बिहेवियर दैट इज एजुकेशन ऐसा कहा जाता मैं ये देखती हूँ कि सम्भव आजादी के बाद में हमारी विकास के बारे में कल्पना ही कहीं तो भी गलत हो गई हमें ऐसा लगता है कि विकास कहीं बाहर से आने वाला है हम ये भूल गए कि विकास तो अंदर से होता है सही बात है। तो हम जहां पर है हमें विकास तो और ये तो हमारी शास्त्रों ने भी कहा है कि उद्धरे दम यानी स्वयं का उद्धार स्वयं करो तो अपना उद्धार करने के लिए हमें पहले तो खुद तैयार होना पड़ेगा यह छोड़ देना चाहिए कि सरकार या सरकारी यंत्रणा हमारा उद्धार करेगी हमारा विकास करेगी तो जैसा टावरी साहब ने कहा नहीं, नहीं। उसी तरीके से जो विकास के संसाधन हैं वो भी हमें लोकल स्थानीय लेने चाहिए नहीं, नहीं, नहीं। उसमें हर चीज आई चाहे हमारी जमीन हो चाहे हमारे जंगल हो चाहे हमारा पानी हो चाहे हमारे लोग हो जब सब लोग ये तय करेंगे कि हमें अपना विकास खुद करना है और वो हम हमारे स्थानीय संसाधनों से करेंगे हम मानव संसाधन के लिए इतना बड़ा मंत्रालय बना दिया लेकिन हम ये भूल गए कि स्थानीय संसाधन उनका उपयोग हम कर रहे हैं क्या <laughs> तो उनका उपयोग हम करें और ये ठान लें कि भाई विकास हमको करना है उस दिन से हम दूसरे का मुँह ताकना बंद कर देंगे चाहे वो केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो या बैंकें हों कुछ भी हो ईश्वर ने हमको बुद्धि दी अच्छा शरीर दिया दो हाथ दिए इससे और ये जमीन दी सुजलाम सुफलाम जमीन जिनके पास हो हु. उनके लिए विकास के लिए औरों के तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए पहले तो शिक्षा ये मानसिकता तैयार करे वो शिक्षा प्राइमरी है मिडिल स्कूल की या माध्यमिक है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला घर से जहाँ शुरू होती है माता पिता से शुरू होती है वहां से हर कहीं ये मंत्र बना ले कि हमें स्वयं करना है विकास का दरवाजा उसी दिन खुल, खुल जाएगा और फिर विकास कि गाड़ी रुकेगी नहीं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर शीला तायोरी जी बहुत ही सुंदर विचार आपके थे और जैसे कि आपने कहा संसाधन जो बना हुआ है वो एक्चुअली में हमारे गांव से शुरू होना चाहिए अपने लोगों से शुरू होना चाहिए और अपने गांव में जो भी चीज़ें हैं जमीन है लोग है पानी है या प्रकृति की सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों का हम लोग उपयोग करना चाहिए लेकिन हमारी मानसिकता यहाँ पर ही मना जैसे कहते रूट मना जड़ में ही ये बदलाव आ गया कि हम नहीं सरकार करेगी तो वो थोड़ा वो वो चीजों को बदलना पड़ेगा कई बार हम लोग बात बात करते हैं रेडियो के माध्यम से कोई स्कीम की बात करते हैं या कुछ ऐसी बात करते हैं तो लोग इस विचारधारा से इस मनोभाव से सुनते हैं हमको हाँ, कहा मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ये सारी स्कीम हमारे अंदर आप <laughs> जो राजयोग की बात कर रहे है ना जी जी जी वो रोशनी का जो बिंदु है वो हमारे अंदर है हमें केवल उसे जगाना है है और उसके ऊपर काम करना है उन चीजों को ना देखते हुए हम लोग बाहर ही काम कर रहे हैं और दूसरों से चाह रख रहे हैं कि वो आके कुछ कोई क्यों, कोई आके आपका करेगा सही बात आप जब तक तो खुद नहीं करेंगे हुँ, हुँ, कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपका विकास क्यों करे वो तो अपना ही करेगा और वो हमारी सरकारी यंत्रणाएं फिर करती रही बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम लोग अभी डॉक्टर कमल तायूरी जी ने काफी बुलंद आवाज जो है आपको सुनाई दे रहा जैसे उन्होंने बताया कृष्ण और कंस की लड़ाई है और सारे जंगल ख़त्म हो गए अब फिर से फिर वापस हमको जो है उस जंगल को यानी मधुबन को बनाना होगा मधुबन हमारा था लेकिन हमने उसको अपने विचारों से अपने छोड़ा सा इच्छाओं के माध्यम से या ना चाहते हुए उन चीज़ों को हमने गवा दिया अब फिर से कोई बात नहीं देर से ही लेकिन समझ अगर आ जाती है तो वो सारी चीज़ें फिर से आ जाएगी बहुत ही सुंदर विचार वो हमारे साथ शेयर किया और डॉक्टर अलका ईरानी जी ने भी बहुत ही अच्छी बात बताया कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए वो सारी बातें उन्होंने बताई अब मैं कहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर दे हमारे गाँव वालों को किसान भाइयों को सबसे पहला तो ये है कि प्रकृति को समझ लें आप जंगल लगाओ मत लगाओ प्रकृति को अपने आप बढ़वने दो अगर हम केवल उसको काटेंगे नहीं या उतना ही काटेंगे जितना निहायत जरूरी है तो प्रकृति तो अपने आप ही सब हरा भरा कर देगी तो दुर्भाग्य यह है कि हम प्रकृति को प्रकृतिक ढंग से सहजता से सामान्य तरीके से बढ़ने नहीं दे रहे नहीं। ना पेड़ बढ़ने दे रहे हैं ना पशु पक्षी को जीने दे रहे हैं ना आर्गेनिक खेती होने दे रहे हैं हर चीज में हमने कहीं केमिकल घुसेड़ दिया तो कहीं बड़े बड़े बम लगा दिए तो कहीं बड़े बड़े काटने की मशीनें लगा दी <laughs> तो डिस्ट्रक्शन में हमने पूरी ताकत लगा दी विध्वंस में <laughs> एक, दूसरा यह है प्रश्न करना छोड़ दिया तो मेरा अनुरोध होगा जो, जो जो इसको सुन रहे हैं कि कृपा करके प्रश्न भेजो रमेश भाई को <laughs> और ये प्रश्न आएंगे तो प्रश्न पर ही चर्चा परिचर्चा चालू तीसरा आपके आस में जो थोड़ा भी आशा की किरण हो अच्छे मास्टर जी हो अच्छे प्रधान जी हो अच्छे पटवारी हो अच्छा थानेदार हो अच्छा समाज वाला हो अच्छा कोई घर का कर्ता धरता हो अच्छे स्वयं सहायता समूह हो अच्छा पत्रकार कोई हो तो आप कृपा करके उसका थोड़ा अध्ययन करके उसको लिखिए क्योंकि हम चाहेंगे उन लोगों का जिक्र संदर्भ हम इस कार्यक्रम में देखें इस गाँव में ये, ये आदमी व्यवस्था में रहते हुए भी अच्छा है क्योंकि गड़बड़ का नाम लेते बैठने के बजाय अच्छा वो, वो, है, करना ये बता। ये बता बता और उसमें अच्छे लोगों की तारीफ का पुलंदा करेंगे सही बात चौथा जो जो लोग अपने गांव का प्लान करना चाहे पानी का इसका उसका उसका उसका तो अपन उनके साथ मिलकर जो सरकारी असरकारी अर्ध सरकारी और असरकारी असरदार, असरदार। असर दा, असर तो जो जो कार्यक्रम लिए जा सकते हैं अपन उसके मॉडल बनाने पर योगदान देंगे मगर मॉडल आपको बनाने हैं गांव वालों को बनाने हैं सही बात। मैं नहीं आऊंगा बनाने के लिए आपके हाँ, गांव हाँ, का मॉडल सिर्फ हम बता सकते हैं हम आपको बताएंगे, बताएंगे तारीफ करेंगे आपको टोकेंगे क्योंकि अब सत्तर साल की उम्र में जितने साठ पैसठ साल की उम्र वाले उनका काम होना चाहिए टोकने का और सक्रिय योगदान दो सजेशन दो कि बेटा बेटी ऐसा नहीं ऐसा करो सही बात है ऐसा हमारा सुझाव है और हम चाहेंगे कि ये जो जो सुन रहे हैं वो अपने अपने गांव को अपने अपने वार्ड को एक मधुबन पर आधारित जो कम्युनिटी का काम है समुदाय का काम है तो व्यक्ति का भी भला हो सबका भला हो तो मेरा भी भला हो हमारा भी भला हो उनका भी भला हो और उनका भी भला हो जिनको अपन नहीं जानते <laughs> बहुत ही अच्छी बात बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया डॉक्टर कमल तायूरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में इस एपिसोड में और डॉक्टर अलका ईरानी डॉक्टर शीला तायूरी जी इन सभी को मैं धन्यवाद कहूँगा हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी हमारा इस कार्यक्रम में आपने शेयर किया और मैं आशा करता हूँ कि हमारे गाँव वाले जो भी किसान भाई या ग्रामवासी अभी सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करेंगे और आपके सारे प्रश्न और आपके सारे मैसेजेस के माध्यम से हमारे पास आ जाएँ तो हम उसी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में देंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं अपने सवालों को चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर एक बार नंबर फिर से इंग्लिश में बोलता हूं नाइन फोर वन फोर वन फाइव वन फोर वन फाइव चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप जो है ख़ास अपने मैसेज लिख के बेच सकते हैं या फिर आप दूसरे नंबर पे कॉल करके भी समझो आप मैसेज नहीं कर पाते या नहीं आता है लेकिन फिर भी आपके मन में विचार है आप बोलना चाहते हैं कुछ तो बोलने के लिए आप कॉल कर सकते हैं चौरानवे चौदह सत्रह तीस तीस इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं अपने बोल जो है आपके सवाल जो है रिकॉर्ड कर दीजिए और वो रिकॉर्डिंग हम इस एपिसोड के साथ जोड़कर उसका जवाब आपको देंगे तो आप बोलेगा फ़ोन करने के बाद चौरानवे चौदह सत्रह तीस तीस इस नंबर पे कॉल करके आप बोलिए मैं किसान बोल रहा हूँ मैं ग्रामवासी बोल रहा हूँ इस गांव का बोल रहा हूँ मुझे रिकॉर्ड करनी है और मेरी आवाज़ जो है मेरा गांव मेरा अंचल में डॉक्टर कमल तायुरी जी का जो एपिसोड चल रहा है उसमें बातचीत करना है तो इस तरह की बातें होगी तो आप कॉल करके अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर हम उसके जवाब जो है आपको अगले एपिसोड में देंगे तो आपके ऊपर हैं दोनों नंबर आपके पास हैं फिर से एक बार मैं सुना दूँ नंबर ध्यान से सुनिएगा चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ गांव के नाम के साथ आपके जो प्रॉब्लम है वो आप भेज सकते हैं दूसरी भी, भी भेज सकते, भे सकते हैं चिट्ठी भी भेज सकते हैं मधुबन के लिए और आप कॉल कर सकते हैं जिसमें आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर, कर सकते हैं सवाल रिकॉर्ड कर सकते हैं चौरानबे चौदह सत्रह तीस तीस और ये दोनों भी चीज़ें अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, फ़ोन नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे एड्रेस पे शांतिवन मधुबन रेडियो भवन इस एड्रेस पे जो है आप अपने लेटर भी भेज सकते हैं चिट्ठी भी भेज सकते हैं जो आपके सवाल हो जो आपके गांव से जुड़ा हुआ सवाल हो या कोई भी ऐसी समस्या हो जहाँ पर विला विकास का काम करना हो उसके लिए आप सवाल पूछ सकते हैं तो आप एड्रेस लिख लीजिए आबू रोड शांतिवन रेडियो मधुबन भवन लिख के आप बेच सकते हैं चिट्ठी भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से एक बार डॉक्टर कमल जी, अलका जी और शिला जी को आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का रेडियो रेडियो FM. सुनते रहो, रहो। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए